Hmm, अभी चल अथ स्वादय अभिशव धातु अभिसव है, है सोम पत्र को निचोड़ना है स्नान भी है सोना भी है पीड़न है दिया है स्नापनम सोना स्नान पीड़ना सुरा सन्धान यकार किस तरह से अल सूत्र लगे सरित कर्त अ प्राय क्रियाफल सूत्र से हाँ हाँ सूत्र हाँ, से उभय पद नहीं सूत्र से पद आएगा अब परेशम पद नहीं हो गया तो कैसे क्यों ये तो पद कर दिया और परेश क्यों लगाया हाँ क्रियाफल कर्ता को मिलेगा तो सरित सूत्र से आतन पद होगा क्रिया के फल कर्ता को नहीं मिलेगा अन्य को मिलेगा तो सरित ही तो सूत्र लगेगा लगेगा क्रिया के फल कर्ता को नहीं मिले तो सरित ही तो सूत्र से आतन पद होगा नहीं होगा तो फिर क्या होगा शेषा शेष का क्या अर्थ है आतन पद निमित्त होने पर हाँ निमित्त नहीं होने पर यदि क्रिया के फल कर्ता को नहीं मिले तो आतन पद का निमित्त है या नहीं हम्म hmm? समझ नहीं आता क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिले तो आतंक पद का निमित्त तो है या नहीं नहीं तो फिर शेषा तो करते हुए परिसम तो लगेगा hmm? कब जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिले नहीं मिले या मिले अब मिलेगा तो आतंक नहीं होगा होगा किसतो से अभी सो धातु से तो आएगा तीप आएगा पहले परेशन बुद्ध आएगा अतः चलेगा तीप की सार्वधातु संग से कर्तव्य सब प्राप्त है क्या कहते उसके बाद करेगा स्वादिभ्य स्नु स्नू प्रत्य होगा सपोपवाद सब प्राप्त है उसका अपवाद है अपवाद किसको कहते मालूम है अपवाद कौन होता है कैसे पता चलता है पहले आ, आया बताए अपवाद क्या मालूम है ये ना प्राप्ति यो विधि आरभ्य थे स तस् अपवाद मालूम ये ना, ना प्राप्ति ये न अप्राप्त अप्राप्त नहीं हो अवश्य प्राप्त होने पर यो विधि आरभ्य थे स तस् अपवाद स्वाधिभ्य स्नु जहाँ लगेगा वहाँ कर्तर्यश प्राप्त है नहीं कभी प्राप्त नहीं वैसा मिलेगा ये न ना प्राप्ते ये न कर्त्य सब सूत्र न अप्राप्ते अप्राप्त नहीं प्राप्त अवश्य होगा अवश्य प्राप्त होने पर भी स्वाधिभ्य स्नु आरंभ किया गया इसे सह ये स्नु विधि सब का अपवाद है ये न ना प्राप्ते यो विधि रभ्यते हो ये स तस्या अवाद हो कप अप्राप्त नहीं अवश्य प्राप्त होने पर स्नुव विधि आरभ्य तो स्नु विधि सप का अपवाद होगा ये ना प्राप्त उस पंक्ति को लगाओ येन न प्राप्त ये नर्त सप ही सप विधि न न अप्राप्त अप्राप्त नहीं अवश्य प्राप्त होने पर ना अप्राप्त क्या था अवश्य प्राप्त यो विधि आरभ थे कह विधि आरभ्य थे सुनु विधि कहना सूत्र न स्वादि स्नु विधि आरभ्य थे विधि तस् करते सब विधि अपवाद सब का अपवाद है तो सुनु ति हो गया अभी प्रत्यय क्या है ति और कोई प्रत्यय है क्या स्नु भी प्रत्यय है हाँ स्नु भी प्रत्यय कैसे पता चलेगा प्रत्यय या नहीं मालूम है हम्म विधान प्रत्यय विधि प्रत्यय यार तो जिसको विधान करे वो प्रत्यय कहेंगे यार तो है हम्म धातु आदि स को स विधान किया जाता है वह प्रत्यय नही नहीं से न को न प्रत्यय अनुदीय सूत्र में प्रत्यय प्रत्यय यहाँ प्रत्यय किसे पता चलेगा अष्टाध्याय किसके पास है तृतीय अध्याय का प्रथम पाद से लेकर के पूरा प्रत्यय तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय तीन अध्याय प्रत्यय परस पहले देखो सूर्य तृतीय अध्याय का पहले सूत्र क्या है जैसे कंठस्थ सब पूरा प्रत्यय वो प्रत्यय कहाँ तक हो जाएगा लिखा है अधिकार अधिक हाँ तृतीय अध्याय प्रारंभ से लेकर के तृतीय चतुर्थ पंचम तीनों अध्याय में जो विधान किया जाता है उस प्रत्यय ये आदरण में तृतीय अध्याय प्रारंभ से लेकर तृतीय चतुर्थ पंचम अध्याय में जितने विधान करते प्रत्यय है स्नु प्रत्यय अति भी प्रत्यय अंग कौन होगा अंग है अंग है, है? है? है? की, की? शु, शु तीप अंग है? है, है सुनु अंग है अंग है ऐ सुअंग तीप प्रत्यय के लिए अंग सु है सुनु अरे तीप प्रत्यय के क्या अंग है बोलो सुनू सुनू है सुनू का Hey? तो हाँ तीपि प्रत्यय के लिए या स्नु या सुनु हाँ यस्मात् प्रत्यधि तदादि प्रत्यय अंगम सु से प्रत्यय हुआ तीप यस्मात् प्रत्यधि सु से प्रत्यय तदादि सु आदि में जिसका सु आदि में पूरा का सुनोति सुनोती समुदाय के आदि में सु है समुदाय की अंग संज्ञा होनी चाहिए किंतु आगे देहा प्रत्यय तदाधि प्रत्यय अंगम प्रत्यय पर रहते प्रत्यय को अलग कर देना तीप को अलग कर देना पड़े बाकी क्या रहेगा सु नु ये पूरा की अंग संज्ञा है किस प्रत्यय के लिए तीप प्रत्यय के लिए स्नू भी प्रत्यय है स्नु प्रत्यय के लिए क्या अंग होगा सु दो अंग हो गया तीप प्रत्यय के लिए अंग है सु नु स्नू प्रत्यय के अंग है सु अभी उसमें दोनों अंग में से कौन से अंग है दोनों गंतः दो दोनों को प्राप्त है सार्वधात अर्धात्मिक तो से गुणा प्राप्त है, है नहीं किन्तु पर निमित्त चाहिए पर में क्या निमित्त है सार्वधातुक अर्धातु सुनु इसके आगे सार्वधातुक है अर्ध धातु के कौन सार्वधातु है और सु अंग के लिए आगे क्या है स्नू सार्वधात्व अर्धात्व है सार्वधात्व है तो अभी दोनों को गुण प्राप्त हुआ सार्वधात सूत्र से नू को गुण करे तो नो हो गया और को गुण करे तो सो हो जाएगा होगा ना नहीं सु को गुण होगा नहीं क्यों नहीं होगा स्नू प्रत्य सार्वधात्व है किंतु पीत नहीं बने से सार्वधात्वित सूत्र से क्या होगा गीत बताओता है कौन सुनो श्नु। सार्वभा गीत बताने से कौन निषेध करेगा <millor> <म्णु>। किंगती च नहीं क्या किंगति च निषेध हो जाने से शु को गुणा नहीं होगा गुणा नहीं होगा अनु को गुणा हो जाएगा उसका निषेध करेगा ना नहीं किंग वहाँ तो परे भी सार्वभा निषेध होगा ना नहीं क्यों पीत है सार्वत तो नहीं लगे तो क्या रूप बनेगा सुनोती क्या माना ते तो पर किसको गुण होगा वो भी अपित हो गया सु को गुण नहीं होगा नु को भी गुण नहीं होगा तो सुनुत। सुनुत। अंती। सुनु तह सुनो सुनो आगे अंति सुनु अंति सुनु अगरे अंति अंत्य नु क्या, क्या? अंति रहने से इकोणीसान प्राप्त है उसके बाद करने के लिए कोई सूत्र है उसने भी खाली इसको देख बोलने से होगा हाँ क्या सूत्र हाँ अचिष्णु धातु उभंग प्राप्त है धातु अचिष्णु धातुभंगत्र से उभंग प्राप्त है उसको बाद करोश क्यों काम नहीं अभी उभंग होना चाहिए किसूत्र से हाँ उसको बात करने के लिए हु क्यों लगा अच्छी सुन नहीं होता तो ये सूत्र की आवश्यकता नहीं थी कौन सी हो जाता था नहीं हो के से हुआ, नहीं तो ये सूत्र नहीं होता तो क्या होता उसे हाँ तो सुनु अगर अंति है क्या बनेगा सुनवंती क्या बनेगा अब रूप क्या बना सुनोती सुनुत सुनवंती आगे क्या बनेगा आदेश प्रत्येक लगे है क्या सुनो सी आगे सुन अमीप में क्या बनेगा सुनो मी बस माने पर दो बनेगा पहले सूत्र आया है क्या सूत्र लोपस्तर शाम वो विकल्प से लोप हो जाएगा ऊ का लोप होगा तो सुन बह लोप नहीं होगा तो सुन माने पर परब सुन मह सुन मह दो दो बनेगा कहा दो दो रूप दो रूप बना बस मस में और कहा कहने बोलो सुन सुनु नु के उकार कितने स्थान पर हुआ तीन और सु के उकार कितने स्थान पर हुआ कहीं नहीं हो फिर एक बार बोलो इसमें एक सूत्र लगा उ धातु के कह लगा प्रथम पुरुष बोच नहीं और वस मैं क्या सूत्र लगा पद में सुन तो आत्वन पद सुनुते क्या बनेगा गुण किसको होगा नहीं, नहीं होगा सुनुते आताम माने पर क्या होगा सुनु आते क्या सूत्र है? है क्या आत्वन पद है आताम सार्वत्व है आत्मनिपद आत्म सार्वत्व होता है किस किसूत्र से हाँ क्या बनेगा सुनवाते आगे क्या है झ हे तम झ क्या सोच लग गया आत्मनि स्व तो। क्या रूप बनेगा स्वते यहाँ या योग क्या बना अभी रूप बोलो सब कोई बोलते हो क्या सुनू ते आगे ध्वि क्या बनेगा सुनो सुनू तो नहीं होगा हाँ आगे क्या ई टीम ए, ए को को हो होगा ए सुनू क्या लगेगा ओ हो जाए सुनवे क्या बनेगा आगे दोनों एक प्रकार सुनवाई सुनवाई सुनवा रुको रुको बोलो दोनों में क्या भेदभा बराबर बोलते हो नहीं पहले लोप पक्ष बोलते हो हैं पहले लोप अभा ही बोलते हो क्यों पहले लो पक्ष लिखा है क्या नहीं लोप पक्ष देखो सुन वह सुन बोले ना पहले लोप पक्ष लिखे माना कहना क्या बोलेगा सुन बहे सुनु बहे सुन ऊ बोलो दोनों एक जैसे लगता है क्या बोलेंगे सुन वह आगे आ, बोलो सुनोते हो गया लीट में धातु तो क्या है सु सुणल सु को वृद्धि हो जाएगी अचुणती से हम्म वृद्धियों होने पर क्या सूत्र लगेगा दूसरे तक आदेश प्रत्येक आदेश आदेश कौन सा आदेश है ये सुना पहले सूत्र लगता है क्या सूत्र धातु आदे है सहस आदेश कैसा कार तो आदेश प्रत्यय हो गया क्या रू बना सुसा अतुष है सु शु अतुश होने पर क्या बनेगा इकोण प्राप्ते प्राप्त है उसको बात कर क्या अच्छे सुंदर से और उसको बात करने के लिए सार्वधातु के लगेगा तो, तो, तो लग जाता था वो सुनो सार्वधातु के कहा लगता है हु और स्नु यहाँ हु तो कैसे लगेगा सार्वधातिक <laughs> स्नू के लिए में हु या स्नू है तो नहीं लगेगा उभंग हो जाएगा उसको बात करने के लिए ए रनिका सूत्र से यण क्यों नहीं एक कारण तथा तो नहीं तो वो सुपी से यण सुपर नहीं तो उभंग हो जाए सुसुभ क्या बनेगा सुसुभ सुसो सुशाव सुसुभ तो सुसुभु धा तो सेठ मालूम है कैसे पता चलता नहीं उदृत अंतर नहीं है तो थल में में सीट हो जाएगा और उसको निषिद्ध करने के लिए क्यों सूत्रा ये अचस्ताश्व अच्छा थल और फिर रेतो भारत विकल्प सीट हो जाएगा ईट पक्ष में क्या बनेगा इट पर सुसो होगा ईट पक्ष में सुसो ओके <laughs> मोर्तू क्या बनेगा <laughs> इट नहीं होगा तो सुसोथ आदेश प्रत्यु किस पक्ष में होगा ईट <laughs> पक्ष में इट जो नहीं होगा <laughs> आ, क्या रूप बना सुसोथ पहला क्या रूप <laughs> दूसरा <भी थो? laughs> <दूषादिता>। दूषा? <laughs> हा और में <laughs> सुसुभ अथु आगे सुशुभ उत्तम पुरुष में दो बनेगा क्या सूत्र लगा सुषाभ सुषाभ आगे सुस या शु। शु। सुपष्ट हो सुहे या स है या हल है क्या है जल्दी बोलने से नहीं हो है क्या स है आधा है या पूरा है या शु, शु, सु में शु है सुसु रहेगा वो कहाँ से हाँ सुसुब सुसु बिम बोलो सुसाव डर क्यों बोलो जोर से सुसाव क्या फिर सुसाइसू शु, फिर बोलो आत्तन पद में सुशुवे बनेगा क्या बनेगा बोलो ध्व में सुसुबी ढ्वे सुसुभी ध्वे दो तो बनेगा पहला ढ पक्षियो बोलना है पहला ध पक्ष बोलो फिर बोलो सुसुभ लूट लकार में विकल्प इटे होगा नीति होगा होगा नीत होगा नहीं सोता बनेगा बोलो अब तुम पद में शोता से ध्वी किसने सब बोला हाथ उठाओ शोता सुधे किसने बता बोलाये किसने बना <laughs> तो बोला नहीं सोश्यती बनेगा सोचिए मत पर बोलो सो में गुणा हुआ किसो तो सही आत्मनिपद में शोष्य ते लोट में सुनो तू क्या बनेगा सुनो तो सुनोता सुन ना पुरा है हल सुन वानी सुन वाव सुन सुन में ही कहाँ गया सोजे सोचे क्या सूत्र उत्त्य प्रत्यय दशमी प्रभा हाँ फिर बोलो सुनो तू सुनो तू बोलो नहीं पद में सुनता लिख देखा लोट करो पदमी हाँ रूपचंदी लिखा है ये रहता है पहले धातु आदि नहीं था सुनो ताम सुनवासा <laughs> से नहीं लग गया बोलो क्या सुनोताम बोलो सुनो ताम सुनवा ताम, सुनु ताम। सुन सुन बही सुना भाई सुन बा बोलो सुनवा नहीं सुन बाई बोलो सुना फिर बोलो सुनता लंग लग रसम पद लिखो लंग परसम पद हाँ अतुल है किसको कितने ठीक है एक भूले एक ठीक है ठीक हाँ बोलो असुनोत असुन वन अशु नवम पूरा स्पष्ट अशु नवम सुनुव असुनुव अशु नवम्म आत पद में एक बोलो असुनुत दूसरा मैं लिख कर देखा लिख आते लंग बोले सब असनुत असुन वत कितने देखा है किस को देखा है दिखा एक ठीक है चलो ठीक है फिर बोलो असुनु तो अस हाँ बिदल में सुनु यात सुनु या तो बनी यार कोई कार्य नहीं यासुटी के सकार कहा जाएगा क्या रूप बनेगा सुन या तो नू को दीर्घ होगा नहीं हो? नहीं होगा सार्वरा में नहीं नू को दीर्घ नहीं होगा क्या है सुनू यास में नू के उकार उ दीर्घ सार में नहीं। क्यों नहीं बा हाँ, पर हाँ, ना नहीं हाँ अक्ल सार्वधातु सार्वधा नहीं होता दीर्घ होगा सार्वधातु क्या बने सुनो याद है नीर्घ नहीं हाँ बोलो सुनो सुन लिंग स्यूट आत होगा सुनुय क्या बनेगा सुन सुनवी तो, क्या बनेगा सुन्वीत तो आगे सुन्वी या तम हम्म असली में सुयाद क्या बनेगा दीर्घ होगा किस से हाँ बोलो आतन पद लेकर देखा असली में क्या टॉम सूट नहीं होता है थोड़ी बोलो कार में सूत्र लगेगा तु सुश्मी पदेशु बोलो सब एच ईट सरस में पदेशु लूंग लकार परसमें ओटागम होगा क्या किसो से चिल्ली को सिंच होगा सिंच का ईट होगा है नहीं होगा अब यह सोते क्या है तू सू धोम परस में पदेसु सिंच का ईट होगा परसम ईट हो जाएगा ईट होने पर अस्थि शिच अप्रति से ईट होगा और गुणा वृद्धि करने के लिए कोई सूत्र है क्या सिंची वृद्धि ही परसमी पदेश उसको निषेध नहीं करेगा नेट ही इधि सिंच नहीं तो नेट निषेध नहीं करेगा क्यों हाँ हलंत लक्षण निषेध करता है वृद्धि हो जाएगी सुख वृद्धि होने से क्या होगा और फिर सूत्र क्या लगेगा क्या रू बनेगा असावित सीटा असावीत आगे ता मान पर असा विष्ट सीच श्रवण का बोलो असावित हाँ ये विकल्प से होता है न विकल्प दिया है नित्य अतर्ण पद इट होगा नहीं, नहीं।, नहीं होगा क्या बनेगा असु तीचे सु तो, को गुण होगा क्या अतर्ण पद में किस सूत्र से असुष्ठ बनेगा क्या बनेगा असोष्ठ आगे अशोषाताम ध्वनि क्या बनेगा ड्रम सिच क्या सामने होगा किस होगा क्या रूप बनेगा अशोढ़ क्या बनेगा फिर एक बार बोलो अशोष्ट रिंग कान में असोसियत ईट होगा नहीं गुण होगा किस सूत्र से क्या क्यारू बनेगा आदेश प्रत्येक लगेगा बोलो आत में असोस्यात ओता वसाने